को mm -hmm. श्रीमद भगवद गीता अष्टादश अध्याय सत्र श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें कहा गया था जो पांचों के द्वारा जब क्रिया हो रही हो उसमें केवल आत्मा को ही करता तत्र सती करता आत्मान केवल तो यद नाशुप्चित दुर्गति इत्यादि अशुपचित था जब अधिष्ठान आदि के द्वारा कर्म होता है कोई भी कर्म होता है अधिष्ठान आदि से होता है कर्ता उपेत आत्मा से क्रिया होती है कर्म होता है अधिष्ठानम तथा कर्ता, शुद्ध आत्मा से करता नहीं होता शुद्ध आत्मा से क्रिया नहीं होती कर्ता नहीं बनता अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म तो पृथक विध भिन्न भिन्न के प्रकार के इंद्रियों के जो व्यापार है उसे कर्म होता है विविधा से प्रत्यक्ष वायु की चेष्टा प्राणवायु की भिन्न भिन्न चेष्टा प्रत्येक कर्म में अलग प्रकार के प्राण आदि के सेवन होता है कोई प्राण का कभी अपान का कोई ज्ञान का, का कभी उदान का कभी समान का तत्त कर्म विशेष में तत्त विशेष प्राण का प्रयोग होता है तो ये पांच मिलकर के और चाहे बात हो इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो भी कारण हैं यदि उपकार नहीं करेंगे तो इंद्रिया काम नहीं कर सकती अधिष्ठात्री देवता उसमें करता बनते कर्म कर, कर तो पांच व्यक्ति के द्वारा जब कर्म होता हो उसमें केवल आत्मा को कर्ता मानता हो या केवल शब्द माने अन्य की व्यापृति करके केवल माने आत्मा ये उपहित आत्मा को लेकर नहीं कहा शुद्ध आत्मा को यह केवल शुद्ध आत्मा है उसको कर्ता जो मानता हो मैं करने वाला हूं ऐसा मानता हो न सुपश्चित द्रुपति कहा अपश्य अपृत बुद्धित्व उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, कोई जानता नहीं है न सफर्मति दुष्टापति वाला है पर दुष्ट बुद्धि वाला है वो इत्यादि भगवान ने कहा तो इसको लेकर एक शंका होती है कर्तृत्व तो में आत्मा अभिपन्नम भगवान ने आत्मा को कर्ता तो स्वीकार किया ही है ना तथा भी हम सचि केवल हम तो यार केवल आत्मा को ही करता मानता हो जो पांच के द्वारा कर्म हो रहा वह केवल आत्मा को मूलभूत यही आया हुआ है भगवान ने स्वीकार किया है कर्तृत्व आत्मा में ये कर्तृत्व आत्मा अभिपन्न में स्वीकृत है कर्तृत्व भगवान द्वारा स्वीकृत है पांच व्यक्ति के द्वारा कर्म होने पर एक ही व्यक्ति को जो कहता हो केवल आत्मा को यही तो अर्थ आ रहा से है। तो नश्य अभिक्रियत्वती तो आत्मा में अभिक्रियत्व धर्म आना नहीं है कर्तृत्व तो स्वीकृत है भगवान ने स्वीकार है अपने शब्दों के द्वारा पत्र सदी कर्ता रत्मा न केवलम पूजा पश्चात इत्यादि है आत्मा को ही कर्ता रूप से देखता हो अकृत क्यों शुद्ध बुद्धि नहीं है उसकी इसलिए दुर्मति है ना देखता वास्तव में यही कहा हुआ है तो आत्मा में कर्तृत्व तो स्वीकार किया है भगवान केवल आत्मा को करके लिया है अश्य आत्मनो न अविक्रियत्व हो तो गई थी इस आत्मा में अविक्रियत्व तो धर्म सिद्ध हो नहीं सकता है मैंने सिद्धांत ने कहा था मैं नहीं सुधोषा करके सिद्धांत ने भाषण भाशन, पूर्वभाषि में कहा था आत्मरो अविक्रिय स्वभावत अधिष्ठान आदि संगठत होंगे आत्मा का यदि अविक्रिय स्वभाव सिद्ध हो जाता है तो अधिष्ठान आदि के साथ में मिलना संभव नहीं आत्मा को और क्यों तो कहा विक्रियामतो ही अन्य संघन में संभद कहा था जो क्रियावान होगा हो हो ना जो व्यक्ति विक्रिया होगा अन्य के साथ में संघात होना उसको संभव है वही हो सकता है संगत्यवा कर्तृत्व तो, अथवा मिलकर के कर्तृत्व तो आ सकता है कौन विक्रियावान होगा क्रियावान होगा उसी में होगा न तो अविक्रिया से आत्मा में कहते तो संघम अस्थित आत्मा के किसी के साथ मिलना संभव नहीं है न संभू कर्तित्व को मिलकर के कर्तृत्व आना भी संभव नहीं अन्य के साथ मिलकर के आना तो कर्तृत्व आना संभव नहीं ये सिद्धांत कहा था अतः केवल तुम आत्मा ने स्वाभाविक कहा केवल तो जो कहा गया ना कि आत्मा हम केवल अंत या केवल के स्वन आत्मा में स्वाभाविक है केवल तत्व आत्मा कभी विशिष्ट होता ही नहीं है किसी के द्वारा मान क्रिया आदि के द्वारा विशिष्ट होता नहीं केवल यही है केवल शब्दों अनुवाद मात्र कहा केवल शब्द विशेषण नहीं है अनुवाद है केवल आत्मा का ही विशेषण है क्या अनुवाद है, है कहा तो ये सिद्धांत कर रहे थे पूर्वाज ने कहा था कर्तृत्व आत्मन आत्मा में कर्तृत्व तो, तो भगवान ने स्वीकार किया ही है आत्मा केवल यह शब्द दिया हुआ है न अवश्य अवश्य आत्मा न इस आत्मा का न अभिक्रत उपाय थी आत्मा में अविक्रियत्व धर्म आना संभव नहीं है आत्मा विक्रिय है क्रियावान है जो पूर्व पक्ष शंका हो गई तो कहा अविक्रियव चा भाषण में कहते हैं आत्मा में जो अभिक्रियत्व है ना आत्मा अभिक्रियत्व चा आत्मा में जो अभिक्रियत्व धर्म है विकृत नहीं होना क्रियावान नहीं होना श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध श्रुति से भी प्रसिद्ध है और स्मृतियों में भी प्रसिद्ध है आत्मा अविक्रिय है और न्यायवन युक्ति से भी प्रसिद्ध है ये तीनों से प्रसिद्ध है स्मृति से भी प्रसिद्ध है स्मृति से भी प्रसिद्ध युक्ति न्यायवन युक्ति युक्ति से भी प्रसिद्ध है आत्मा में अविक्रियत्व धर्म है कहा करके विक्रियव धर्म में नहीं प्रसिद्धि अभिक्रियत्व में है स्मृति दिखाते पहले अविकार्यो यते गीता में आयुक्ति अध्यावधा अव्यक्तो यम चिन्हो यव अविकार्यो यच्यते तस्माद मिलते इनम अनुशोचितुमार द्वितीय त्याग था पच्चीस श्लोक में यह अद्यक्त है व्यक्त नहीं होता हस्तपाद आदि से दिखाई नहीं देता यह आत्मा जैसे मनुष्य व्यक्त है अभी अभिव्यक्त अवस्था में है हस्तपाद आदि युक्त है ऐसा आत्मा नहीं होता अद्यक्त अयम अयम अचिंत्योय चिंतन का विषय नहीं है चिंतन मन करेगा मन के भी साक्षी को मन कैसे चिंतन कर सकता जिसके सान्निध्य के बिना मन काम नहीं कर सकता वो मन कैसे उसका चिंतन करेगा अचिंत्य है आत्मा मनाली के द्वारा तो चिंतन नहीं रहे मतलब अशुद्ध मन आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता अब्यक्तो अचिंत्योय अयम अविकारी एवं उच्चते है अयम अविकार्य विकार्य नहीं है ना नविकारी अविकारी भगवान शोब बोला है तस्माद्य दिन इस आत्मा को ऐसा जानकर न तुम सोच तुम रहसी आत्मा मरेगा मारेगा यह सब चिंतन तुम्हें नहीं करना चाहिए आत्मा मरने वाला भी नहीं मारने वाला भी नहीं इत्यादि भगवान ने उपदेश दिया कहा अभी कार्यो अमिश्युते करके इसी गीता में द्वितीय अध्याय में कहा और गुणरेव करवाणी क्रिया में आया है प्रकृत ही गुण है ना प्रकृतिक गुण ही अहंकार विमु आत्मा करता हमित है मानी प्रकृतजन्य जो गुण है मान विषयकार जो गुण है उन्हीं के तो द्वारा सब कुछ किया जाता है बोलते हैं कृति अज्ञात है सर्वाणी कार्याण प्रकृति गुण कहा क्रियते सर्व कर्माणी जन्य ही प्रकृति गुण ऐसा है क्रियते सर्व कर्माणी सारे कर्म किए जाते हैं प्रकृतिजन्य गुणों से बने विषयाकार इंद्रियादि रूप में परिरत जो, जो गुण है उनके द्वारा कार्य कर्म किया जाता है अहंकार भी मूढ़ात्मा करता है मैं तो से कहा किया जाता है प्रकृति के कार्य गुणों से कार्य किया जाता है अहंकार से मोहित हुआ जो आत्मा है करता हूं मैं करता हूं मानता है दूसरे कर्म है काम प्रकृतिजन्य जो गुण इंद्रियादी हैं इनके द्वारा किया जाता है कार्य कर्म करने वाली इंद्रिया आदि हैं अहंकार तो से मोहित हुआ ये जो आत्मा है वह मैं करता हूं करके मान्यता देता है दूसरे के कार्य का हस्तक्षेप करता है ऐसे दिया था क्रियंत सर्वकार सर्व प्रकृति गुण ऐसा है तृतीय अध्याय में। और त्रयोदश अध्याय भी कहा था अनादिवाद निर्गुणवाद शरीरस्थो भी न करोती न लिप्यते करके रहा त्रयस अध्याय अनादि होने से निर्गुण होने से परमात्मा अयं परमात्मा अव्यय है यह परमात्मा अविनाशी है क्यों दो हेतिया अनादिव निर्गुण अनादि होने से निर्गुण होने गुणरहित होने से परमात्मा अविनाशी है शरीर स्थित शरीर स्थित है आत्मा विनाशी आत्मा न कौती न लिप्यते वो कर्ता भी नहीं तो उसके फल से व्यापार भी नहीं पता कर्म के फल से व्यापार भी होता त्रयोदश अध्ययन बोले माना आत्मा में अभिक्रियत्व सिद्ध करने वाली स्मृतियां हो गई गीता शरीर स्थित न इति इत्यादि असकृत उपाधित बार बार भगवान ने सिद्ध किया है आत्मा अधिकारी है कर करके गीता प्रमाण है स्मृति प्रमाण गीता से यह बताओ गीताओं सारे श्लोक देगा आत्मा अभिकारी है करके अभिकारी है करके कहा द्वितीय अध्याय भी कहा तृतीय अध्याय भी कहा त्रयोदश अध्याय भी कहा सारे के सारे स्थान पर अविक्रिया सिद्ध की आत्मा को भिकारी सिद्ध नहीं किया श्रुति सूझ श्रुति में सुर्ति सुर्ति सुर्ति भी है वृद्धा ध्या हिति व व चिंतन करता जैसा होता है आत्मा चिंतन करने वाला मन है उसके साथ तादाप्य करके एकता करके चिंतन करता जैसा होता है वास्तव आत्मा चिंतन नहीं करता चिंतन करने का काम मन का है लीलाय व ग शरीर के आने जाने से अब मन के तत्त्व विश्व रूप में पहुंचने से जाने से जाता हुआ सा लगता है इवा लगा के बोला है जाता नहीं आत्मा जाता हुआ सा जैसे घट को यहां से स्थानांतरित करने पर घट के भीतर का आकाश का भी जाना जैसा लगता है आकाश व्यापक है कहा जाएगा जहां नहीं था देश नहीं है और जहां से गया आकाश वहां खाली हो जाएगा जा आकाश खाली होगा तो क्या रहेगा वहां यहां खाली होना भी संभव नहीं वहां जाना भी संभव नहीं व्यापक पदार्थ है ठीक इस प्रकार पर बात व्यापक है आना जाना संभव नहीं है कैसे घटके जाने पर घटा आकाश को जाना सा लगता है गया ऐसा होता है और इस प्रकार अंत के तत्त तत देशों में जाने पर पहुंचने पर आत्मा भी गया हुआ लगता है लेलाया आत्मा का आना जाना संभव नहीं मान विकृत नहीं है ध्यान करने वाला आत्मा में गमन करने वाला आत्मा विकारी नहीं होता यही अर्थ श्रुति में सिद्ध किया ध्याय ती व लेला इति व इत्यादि इतव आद्यासु श्रुतिशु श्रुति विषय कहा न्यायत न्याय से भी देखो निरवय अपरतंत्रम अविक्रियत्व आत्मतत्व राज न्याय पहले बताया न्याय क्या बताया हुआ है यही दिया जो संघात युक्त होगा विक्रियावान होगा वो संघात से युक्त होता है यह भाष्य में कहा था क्या कहा था विक्रियावतो ही अन्य ही संघन संभव ही क्रियावान पदार्थ होगा अन्यों के साथ में मिलना संभव उसका होता है एकता प्राप्त करना संभव होता है और संभवत बात करते संघात में एक एक होने के बाद में कर्तृत्व आ सकता है किसका क्रियावान का होगा न तो अभी से आत्मा का चेहरे से तो कहा उस अभिक्रिय आत्मा का कैसे के साथ संबंध होना संभव भी नहीं है मिलना संभव भी नहीं है ना सम्भूय कर्तृत्व मिलकर के कर्तृत्व आना भी संभव नहीं है इस न्याय से बताया था से न्याय युक्ति बताई थी न्याय तस् न्याय से भी कहा आत्मा अभिक्रिय है क्यों आत्मा निर्वाय है निर्वाय का किसके साथ संबंध होना साहबिक पदार्थ का एक साहब पदार्थ का दूसरे साहबिक पदार्थ का संबंध होता है दोनों साहब ये अवयव के साथ है एक अयव के निर्भय पदार्थ का कहां संबंध होगा आत्मा आत्मनिर्भय होने से अब जो परतंत्र होगा दूसरे के अधीन होगा वो किसी के साथ संबंध कर सकता है आत्मा अपरतंत्र है पराधीन नहीं है स्वतंत्र है उसके दूसरे के साथ संबंध हो नहीं यही है युक्ति निर्भय हो और अपरतंत्र हो स्वाधीन हो जिसका अवैध नहीं आत्मा का अवैध निर्भय होता है परतंत्र पराधीन भी नहीं है तो उसमें अभिक्रिया आत्मतत्व राजमार्ग अभिक्रिय अविक्रिया मार्ग आत्मतत्व आत्मस्वरूप अविक्रिया सिद्ध होता है क्या हेतु दिया निर्भय और अपरतंत्र ये दो हेतु है आत्मा के निर्भय युक्ति यही है निर्भय होने से पराधीन न होने के कारण से आत्मा कैसा है अभिक्रियत्व आत्मतत्व में कहा अविक्रियम आत्मतत्व आत्मवस्तु अभिक्रिय सिद्ध होता है राजमार्ग ये राजमार्ग किसी के द्वारा रुकावट नहीं है आत्मा में बिक्रिया आ करके कोई रुकावट नहीं कर सकता श्रुति से सिद्ध है स्मृति से सिद्ध है युक्ति से सिद्ध है राजमार्ग है ये कहा विक्रियावत्व अभिग में भी आत्मा में यदि आत्मा में क्रिया मान भी लेते हैं कोई लोग क्रियावान है आत्मा क्रिया तो कर्म करता है मान लिया जाए तब भी विक्रियावत्व भी क्रियावद्ध तो अभियुगम में प्रयावान आत्मा को मानने पर भी स्वीकार करने पर भी कुछ दूरदर्ण है ये वास्तव तो में आत्मा में विक्रिया नहीं है यदि स्वीकार कर भी ले सामने वाले के कथन के द्वारा अभियुगम भी आत्मा न स्वकिया है विक्रिया स्वच्छ हो तो अपनी ही क्रिया अपने में होना संभव है किसकी क्रिया अपनी ही क्रिया दूसरे की क्रिया तो दूसरे में आ सकती अधिष्ठान आदि के द्वारा किया हुआ क्रिया आत्मा में आ नहीं आ क्रियावान मान भी लिया जाए आत्मा को यद्यपि नहीं है फिर भी मान भी लिया जाए फिर भी अपनी क्रिया ही अपने में हो सकती है <coughs> विक्रियावत तो अभिगम पर आत्मा क्रियावान मानने पर भी स्वीकार करने पर आत्मा में क्रियाशील आत्मा क्रियाशील है मानने पर भी स्वक्रिया एवं विक्रिया स्वच्छ अपने ही क्रिया अपने स्वयं का हो सकती है विक्रिया अपनी ही हो सकती है दूसरे की नहीं हो सकती और स्वयं विक्रिया होने संभव नहीं रेवय भाई मान क्रियावान पदार्थ अवय होगा तो एक देश में क्रिया होगी निर्भय है क्रिया होनी संभव नहीं श्रोता न अधिष्ठान आदि नाम कर्माणी आत्मकर्माणी शिव कहा कर्तिकाणी शिव अधिष्ठान आदि जो कर्म है अधिष्ठान आदि से होने वाला जो क्रिया है कर्ता आदि से होने वाली क्रिया अधिष्ठान आदि नाम कर्म कर्माणी आत्मकर्तृकाणी न श्यु हो आत्मकर्ता वाले नहीं होते हो कर्म अन्य के द्वारा किया जा रहा है कर्म आदि द्वारा तो वह आत्मकर्ता वाला नहीं हो सकता आत्मा उसके कर्ता नहीं हो सकता क्यों दूसरे की क्रिया दूसरा में उसके कर्ता हो नहीं सकता दूसरा व्यक्ति काम करता है दूसरा कर्ता थोड़ी बनेगा वही बनेगा तो अधिक आदि क्रिया वही है आत्मा में नहीं है यदि आत्मा विक्रिया मानने पर भी स्वयं के होने चाहिए अन्य के तो नहीं आएगा ना यहां तो अन्य की क्रिया आरोप कर रहा है नहीं परस कर्म परेरा अकृतम आगंतुमारहती दूसरे का जो कर्म होगा यहां कर्म है अधिष्ठान आदि में किसमें अधिष्ठान कारण आदि में है तो नहीं परस्य कर्म दूसरे का जो कर्म होगा वहां परेरणा अकृतम दूसरे के द्वारा नहीं किया जो कर्म दूसरे का दूसरे व्यक्ति नहीं करता तो आगन तो मारे उसके पास आना संभव नहीं दूसरे का कर्म दूसरे ने नहीं किया जिसने किया उसी के पास जाना चाहिए दूसरे पास कैसे आएगा आपा तो कर्म किया नहीं है अधिष्ठान आदि नहीं किया वह कर्म कैसे आ पाएगा नहीं परस्य कर्म दूसरे का कर्म अधिष्ठान का कर्म है कर्म जो भी होता करते है करते हैं कर्म परिणाम आत्मा आत्मना जो दूसरा आत्मा है अकृतम किया ही नहीं आत्मा ने वो कर्म वो तो अधिष्ठानदि किया है आगम तुम न रहती पूर्व नकार है आना संभव नहीं है योग्य नहीं होते दूसरे का कर्म दूसरे में आना संभव नहीं होता ये तो अविद्यागमित न तत् अज्ञान के द्वारा जो प्रापीत है प्राप्त कराया गया किसके द्वारा दूसरे का कर्म दूसरे में प्राप्त थोप दिया अज्ञान के द्वारा वो उसका नहीं होता तो दूसरे के द्वारा थोपा गया कर्म है उसको ऊपर आरोपित कर दिया कर्म उसका नहीं होता कर्म एक यद तो अविद्या जो कर्म यद कर्म अविद्या गमितम अज्ञान के द्वारा प्राप्त कराया गया नहीं समझा अधिष्ठानदि के कर्म वहां नहीं समझा कर्म आत्मा में प्राप्त करा दिया आत्मा का है मानने लगा किसके द्वारा अज्ञान के माध्यम से यद तो अविद्या विद्या के द्वारा गमितम यत यर्म जो कर्म विद्या के द्वारा प्राप्त कराया आत्मा में तत्त्य तत् तत कर्म तस्य न आत्मा ने आत्मा का नहीं वो कर्म वो कर्म तो उसी का होगा जो अधिष्ठान आदि है उन्हीं का होगा आत्मा का नहीं उसका मैंने अज्ञान के कारण दूसरे का कर्म दूसरे में आरोप कर लिया तो क्या उसका माना जाएगा नहीं माना जाएगा जैसे यथा रजतत्व जैसे रजतत्व धर्म चादी का, का, का धर्म न सुक्ति का उस सुक्ति का धर्म नहीं हो सकता तो का में रजत तत्व का आरोप कर दिया क्या आरोप कर दिया चादी बुद्धि कर दी सिपी के टुकड़े में तो वो क्या सिपी में रजत तत्व धर्म रहेगा चादी तो रहेगा उसमें नहीं रहता मैंने अज्ञान के द्वारा आरोपित कर दिया रजत सुक्ति में रजत का धर्म आरोप कर दिया रजत है करके देखा उसको किसको सुक्ति को कितने कर्ज से सुक्ति रजत हो जाएगी क्या नहीं हो सकती एक दृष्टांत है दूसरे का धर्म दूसरे में अज्ञान के द्वारा प्राप्त कराया गया उसका नहीं होता इसके लिए दृष्टान्त यथा रजतत्व जो रजतत्व धर्म है ना सुक्ति का आया सुक्ति का नहीं हो सकती रजतत्व धर्म आरोपित कराया था सुक्ति करा में रजत का रजत का नहीं होता सुक्ति का होता यथावा तलमलत्व भावेर कमिदम कैसे आकाश में अज्ञानी जो बाल बालक छोटे छोटे बालक हैं तल और मल की कल्पना करते हैं आकाश में तल मैने कटहाकार कड़ाई के आकार उल्टी कड़ाई के आकार में आकाश दिखता है बच्चों को और मैंने आकाश तत्व को जानने वालों के लिए सर्वत्र आकाश दिखता है क्या दिखता है बास्ता है यही नहीं ये तो दूरत्व के कारण ऐसे दिख रहा हो जैसे तल तो धर्म तल उसको होते हैं कटाकार कढ़ाई के आकार उल्टी कढ़ाई के आकार जहां होते हैं हमारे सामने ऊंचा दिखता है चारों तरफ से नीचा दिखता है माना कढ़ाई उल्टी की हुई से ऐसा लगता है उसी को आकाश मानते अज्ञानी हो बालक अविद्या के द्वारा तल की कल्पना कर आकाश में कढ़ाई के आकार की और मल नीला नीला दिखता है आकाश में नीला रूप है क्या रूपबान पदार्थ होते हैं पृथ्वी जल तेज नहीं रूपवान होता है भागी दो निरूप है भाई आकाश रूप है ही नहीं रूप की कल्पना नीला रूप है काला है आकाश ऐसा मानते हैं ये दो धर्म का आरोप किया कहा आकाश में किरों बाल बच्चों ने किया मानी अज्ञानियों ने किया वो, वो आकाश धर्म नहीं होता तल भी नहीं मल भी नहीं जिस प्रकार तल मलत तो धर्म आकाश का नहीं है अज्ञान के कारण बालकों ने आरोप किया था उसमें न तलत तो धर्म है न मलब् तो धर्म है आकाश में दोनों नहीं है ठीक इसी प्रकार अधिष्ठान आदि के द्वारा हुआ जो कर्म है यहाँ पहले बोला है अधिष्ठान पांच काम होता है बोला वो जो उनसे कर्म हो रहा है वो आत्मा का कर्म नहीं हो सकता इसलिए दृष्टान्त है ये यथारजतत्व न सुक्तिका है जैसे रजत धर्म सुक्ति का का नहीं है यथावा तलमलत्व बालैर्गमितम अविद्या आकाशस्या अथवाधर्म मलत्व धर्म धर्म धर्म बाल बालकों के द्वारा अज्ञानी के द्वारा प्राप्त कराया कहा आकाश में प्राप्त कराया तल और मल तो अविद्या के द्वारा अज्ञान के द्वारा प्राप्त कराया वो न आकाश बोलते आकाश धर्म नहीं ठीक इसी प्रकार तथा दृष्टांत तो हो गया दो ठीक इस प्रकार तथा अधिष्ठान आदि क्रिया भी अधिष्ठान आदि का जो क्रिया है कर्ता करण आदि का जो क्रिया है तेषाव उन्हीं का है वो किसका वो अधिष्ठान आदि का ही वह क्रिया न आत्मना आत्मा का नहीं हो सकता ये दिखाया तस्मात इसी हेतु से क्या हुआ आत्मा निर्धरमक है कर्तृत्व तो आदि धर्म आत्मा में नहीं यह आत्मा विकारी नहीं होता ये सिद्ध हुआ तस्मा इसी हेतु से कहा उत्तम उत्तम ठीक कहा ये क्या कहा क्या ठीक है अहंकृत तो बुद्धि ले माने अहंकार भी नहीं बुद्धि नहीं ले पे अतवा भी सामान लोग नही श्लोक चल रहा था अहंकृतत्व तो मैंने ये किया ये, ये बुद्धि जिसकी नहीं है जिसका फल बेरा होगा ये बुद्धि भी नहीं है कर्तृत्व का अभाव फलत फलाशाली अभाव है जहां अभा विद्वान नहंती न निबंधित का ये विद्वान आत्म है आत्मज्ञानी है आत्मदत्ता है आत्मा न किसी को मारता है न मरता है समझता है हाँ। क्यों कर्म में अधिकार नहीं हो क्या है? अहंकार नहीं उसका फल में राग भी नहीं है इस कारण कहा नहंति न है जो हत्वादी जो कहा था लौकिक दृष्टि से कहा था नहांती न निबद्धते पारमार्थी दृष्टि से कहा आत्माता भी नहीं फल में पड़ता भी नहीं है ये कहा हुआ यदि उक्तम उक्तम कहा ठीक कहा ये जो कहा नहांती न निबद्धते इत्यादि जो कहा ठीक कहा ये कहा हुआ है नाय मंति नान्यते कहा था पहले कहते हैं द्वितीय अध्याय में कहा था कहां से आरंभ हुआ था प्रकरण यह आकर के समापन हो गया कहते हैं वहां भी न्याय नान्यते था वहां यहाँ यह तो न हंती न निबद्यते यहाँ अठादश अध्याय गीता के द्वितीय अध्याय था यह न्यक्रम यह चयनम मनते हतम वो तो नाती गीता के द्वितीय अध्याय में कहा गया था उन्नीसव श्लोक में जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है हंतारम हंता समझता है मारने वाला दूसरे को नाश करने वाला समझता हो और यह मनते हतम जो दूसरे व्यक्ति जो मानता हो आत्मा को मरने वाला समझता हो अन्य को मारने वाला अन्य से अपने को मरने वाला समझता हो वह तऊन भी जानती वो दोनों के दोनों नहीं जानते वह तो भी जान आती ना आए मनती ना न हंडते आत्मा मरता भी नहीं मारता भी नहीं किसी को मारता भी नहीं अन्य के द्वारा मरता भी नहीं प्रसन्न है निर्भय है निर्भय पदार्थों को नाश करना संभव नहीं है इत्यादि कहा हुआ था तो वहां से आरंभ हुआ था प्रकरण आत्मा को लेकर के चले थे आत्मा मारने वाला भी न मरने वाला भी नहीं और उसकी पुष्टि के लिए कहा था उसी के बाद का आया था न जाए थे ब्रियते वा कदाचि ना भूतवा भविताभा अनुयो नित्य शास्त्र पुराणो ये कहा था ये आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है न जाए न ब्रियते वा कदाचित कभी मरता हो कभी उत्पन्न होता वैसा नहीं शरीर उत्पन्न होता है शरीर नाश होता है नायाम भूतः भवितावान अथवा एक बार होकर के दोबारा नहीं होता ये भी बात नहीं आत्मा हमेशा ही है और जो नित्य शाश्वत अजन्मा है आत्मा नित्य है शाश्वत है पुरातन है न्यते हन्य माने शरीर शरीर के नाश करने पर शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरता इत्यादि कहा था न जाए मार ये प्रतिज्ञा करती थी न्याय महंती के द्वारा प्रतिज्ञा की थी उन्नीसवें सोलह में द्वितीय अध्याय में ये व्यक्ति हंत आरम्यू तब नही तो न्याय महंति नाहन थे, थे।, तो थे, थे। तो प्रतिज्ञा की आत्मा मरता भी नहीं मरता भी नहीं तो क्यों मरता नहीं मरता नहीं तो उसकी पुष्टि करते न जाए उत्पन्न नहीं होता तो क्या मरेगा क्या मरेगा गृहते उत्पन्न भी होता मरता भी नहीं आत्मा इत्यादि उसकी पुष्टि के लिए कहा था जो प्रतिज्ञा की थी नीना उसी के पुष्टि के लिए इत्यादि हेतु वचन है न जाये नियदि हेतु दिया हेतु वचन अभिक्रियव आत्म न उगता आत्मा अभिक्रिय है क्रियाशील नहीं है ये विशेष लोग उत्तर आई सकन कर और एक वेरा विनाश नैत्यम एनम अजमद्यम कथम स पुरुष पात कम घातिकम जो इस आत्मा को ऐसा जानता है जो वेद जानता है अविनाशिनम एनम आत्मान इस आत्मा अविनाशी आत्मा को जो जानता हो वेदाविनाशनम नित्यम ए एनम अजम अभ्यम जो अजन्मा है अभ्य है नित्य है जो आत्मा उसको जो जानता हो, जो जानता हो। समझता हो कथम स पुरुष पार्थ पार्थ है पुरुषा पुरुष कैसे वो कम घातहति कम कि मरवाए मरेगा मरवाएगा अथवा किससे मरेगा मरना मारना समझना क्यों तो नित्य है अजन्मा है शाश्वत है इत्यादि समझ लिया आत्मा के स्वरूप तो कैसे मरेगा वो कैसे मारेगा निर्भय है कर नहीं सकता श्लोक लगातार वहां दिया है न्यायमती हाँ। तो रहा ने तीस लेकर कहा वेदाविनाश निवृत्ति कहा विदुषर्मकर्माधिकार निवृत्ति शास्त्राधु संक्षेप जो आत्मव्यता होगा विदुषा जो आत्मव्यता है उसका कर्माधिकार अनिवृत कर्माधिकार से निवृत्ति कराई गई कर्माधिकार उसको नहीं है कर्म का अधिकार तो ऐसा है नहीं देह वृता सक्यम त्यक्तुम कर्मांड जैसे सत यस्तु कर्म फल त्यागी सत जो देहा में अद्वान है मैं मनुष्य हूं मेरा कर्तव्य बनता है जो समझता हो मैंने शरीर के साथ में तादात्म्य कर बैठा हो अपने को एकता करके बैठा हो उसी के कर्म अधिकार है शरीर से यदि आत्मा को पृथक करके बैठा हो तो वहां कर्माधिकार नहीं है कहा विद कर्माधिकार निवृत्ति कर्माधिकार की जो निवृत्ति है ना उसी को शास्त्राद शास्त्र के आदि में दीप्ति अध्याय में मैंने आत्मवत्ता को कर्माधिकार के निवृत्ति दिखा कर संक्षेप था उत्तर संक्षेप निवृत्ति का कथन किया संक्षिप्त किया, किया था द्वितीय अध्याय में कहा किया था यह वृत्ति अंत और अनु न जाए ते वृत्ति के द्वारा और आगे वेदाविनाशत्यम इत्यादि श्वकों के द्वारा विदुषा माने आत्मव्यता का कर्माधिकार में से निवृत्ति दिखाई गई थी कथन करके मध्य प्रसारित बीच बीच में भी उसको फैलाए भी गए तो कर्माधिकार ज्ञानी को नहीं होता आत्मव्यता को कर्माधिकार नहीं बीच बीच में फैलाते फैलाते फैला यहां के अंतिम यही बोल दिया यहां बिना है मंदी ना है करके बोल दिया या समापन किया उस बात को आत्मा मर्ता भी ने मार्ता भी ने कहा हुआ है मध्य प्रसारिता उसी को निवृत्ति के मैंने जिसकी करनी थी उसके कर्माधिकार के फैला करके आगे तत्र तत्र प्रसंग वहां वहां प्रसंग खान पर द्वितीय अध्याय से आरंभ किया है तृतीय अध्याय चतुर्थ खान थान पर जगह जगह पर उसके प्रसंगों को कथन करके फिर उपसंगार यहां आकर को उपसंगार करते हैं कहा शास्त्रार्थ पिंडी कर या गीता का एक ही अर्थ है एक ही एक भाव करने के लिए यह नहीं कि भिन्न भिन्न अर्थ नहीं जाए कहीं आत्मा को विकारी कहा हो कहीं अभिकारी कहा हो ऐसा नहीं है आत्मा अविकारी है आत्मा कर्म नहीं हो सकता ये सब बातें शास्त्र के जो अर्थ है गीता शास्त्र का जो प्रयोजन है पिंडी कर एकत्रित करने के लिए करके विद्वान नहंती न निबद्धते आकर के कहा है अष्टादश अध्याय में आकर के शत्रु श्लोक में ये बता दिया ना ये मंति नद्वान नहंती है। यही न निबद्यते सब था यहाँ हंती धन व इत्यादि मारता भी नहीं मरता भी, फल फल से लिपाईमान भी नहीं होता इत्यादि कहा था एवं दश जब ऐसा हो गया इस सिद्ध होने पर देह देहवृत्व अभिमान अनुपत्य अपत्व तो आत्मा में देह देहवृत्व का अभिमान नहीं है मैं मनुष्य हूं इत्यादि नहीं है जो देहवृत्त होगा का भरण पोषण में लगा होगा देहात्मा में बुद्धि होगी जिनकी उसके लिए तो फल को त्याग करके कर्म करना अच्छा है ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना अच्छा है जिसका भाव से कर्म करना अच्छा है उन्नति का साधन है उसके यदि विमान है तो कर्म का अधिकार है यदि देहाभिमान नहीं है उसके निवृत्ति होने पर कर्म का अधिकार है ये कहना है एवं जैसे ऐसा होने पर देह वृत्त अभिमान अनुपत्व आत्मा में ने ज्ञानी में जो विद्वान होगा आत्मवत्ता होगा उसमें देह वृत्त का अभिमान का अभाव होने पर अविद्या अशेष कर्म संसार संन्यासोपत्ति कर्म संन्यासोपत् कहते हैं अविद्या के द्वारा किया जो सर्व सारे कर्म अविद्या के कारण होते हैं कब होते हैं देहात्म बुद्धि में होते हैं देहात्म बुद्धि होने पर कर्म होते हैं देहात्म बुद्धि क्यों होती है अविद्या के कारण आए अज्ञान के कारण तो अविद्या के द्वारा किया गया जो अशेष कर्म है सारे कर्म है संन्यास त्याग संभव है देहाभिमान यदि नहीं है तो कर्म त्याग संभव है होने पर सन्यासी नाम अनिष्टादि त्रिविदम जो सन्यास कर्म त्यागी होगा आत्मभाव में पहुंचा हुआ हो कहां पहुंचा हुआ आत्माभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति कर्म त्यागी है सन्यासी संन्यासी नाम अनिष्टादि त्रिविधम कर्मणा जो तीन प्रकार के कर्म कहा था यह अनिष्टम इष्टम विश्रम चाह फल इत्यादि कहा कर्म का फल त्रिविधम कहा था तीन प्रकार का फल होता है जो होगा उसको मरने के बाद में कर्म का फल मिलेगा अनिष्टाधि कर्मों का फल मिलेगा न तो सन्यासी नाम को जो त्यागी हो गया उसको नहीं कहा था त्यागी माने विमान त्याग करके बैठा हो तो कर्म सबने कर्म त्याग है उसके लिए ये कहा हुआ था सन्यासी अनिष्टादि त्रिवदम कर्मण जो अनिष्टादि तीन प्रकार अनिष्टा है इष्टा है मिश्र है तीन प्रकार कर्म फल कर्म का जो फल है न भवती तो उपन्नम नहीं होता उसको त्यागी को नहीं होगा यदि देहाभिमान है तो जिसका से कर्म करने को कहा देहाभिमान समाप्त है तो वहां पर त्यागी है वो उसके लिए कर्म संभव ने यह कहा तद विपर्यत उसे विवृत है तो देहाभरीत होगा देहाभिमान करके बैठा होगा मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण आदि बर्ण वाले हों त्रिपुरुष आदि जो भी जाति वाला हूं ऐसा अभिमान जिसको होगा त्रिपुरुष भाव में अभिमान होगा बर्ण अभिमान होगा आश्रम में अभिमान होगा जिनका मैं ब्रह्मचारी हूं गृहस्थ हूं बान प्रस्त हूँ सन्यासी हों अभिमान लिए बैठा होगा देह को लेकर जो हो रहा है यह अभिमान किसको लेह को लेकर ले, शरीर को लेकर अभिमान है तद विपर्यात से जो आत्मभाव में नहीं पहुंचा है अभित के घेरे में बैठा है अभी उसके विपरीत है माने से मान इसे इतरे अन्य लोग जो है जो कर्म त्यागी है आत्मभाव में पहुंचा हो आत्मव्यता उससे जो भिन्न लोग हैं शरीर भाव में हैं जो शरीर में आत्मबुक्ति कर रहे हैं इतरेश भवती माने वो तो कर्म का फल होता अनिष्ट इष्टभ मिश्र फल तीनों में से कोई ना कोई फल होगा हो जैसे कर्म किया होगा फल होगा भवती तत्व अपरिहार्यम कर्म का अवश्य होगा यह कोई परिहार है कैसे टाल नहीं सकता कोई भोग नहीं पड़ेगा उसको आत्मभाव में पहुंचा है तो उसके लिए नहीं कर्म का फल क्यों सन्यासी राम को जी कर कहा भगवती अत्यागी नाम प्रति जो अत्यागी नहीं है देहा में आत्मबुद्धि जिन्होंने त्यागा नहीं है उनके लिए तो फल मिलेगा जैसा कर्म होगा कर्मानुसार फल होगा यदि यश गीताशास्त्र से प्रसंग गीता तो इस प्रकार के गीता के जो शास्त्र गीता शास्त्र है द्वितीय अध्याय के उन्नीसव श्लोक से जो आत्मा के बारे में चिंतन किया गया था और यहां आकर के तृतीय अष्टादश अध्याय के सत्र करके ठीक है शास्त्र के जो अर्थ था मैंने आत्मव्यता का कर्म का फल नहीं होता और अन्यों के लिए होता है जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं कहा यह उपसंगरित हो जाता है समाप्त तो हो जाता है सहेष सर्ववेदारह निपुणमती हुई पंडित विचार्य कहते ये जो उपदेश जो दिया गया था द्वितीय अध्याय के उन्नीस श्लोकों से दिया गया था न्याय मंत्री नहनते से आरंभ किया था और यहां आकर के समाप्त किया है अभी तो ये सब सर, सर्व वेदार्थ सार संपूर्ण वेद के प्रयोजन का सार है संपूर्ण वेद का अर्थ यहां दिया हुआ है क्या दिया है संपूर्ण वेदों का जो अर्थ है सार है वेद के विषय का जो सार है निपुणमति भी जो बुद्धिमान होगा उसके द्वारा पंडित पंडा सदसद विवेकी ने बुद्धि को पंडा कहते हैं पंडा एक बुद्धि का नाम है कैसे बुद्धि को कहेंगे यह सत है असत है पार्थक्य करने की जैसी बुद्धि में शक्ति आ गई हो उस स्थिति में बुद्धि का नाम होता है पंडा वो पंडा जिसके पास है उसको पंडित कहा जाता है सदस्य संजाता तारकारी जैसे सूत्र है जाकरण वो इसकी पैदा हो गई वो बुद्धि पैदा हो गई कौन से बुद्धि सत विवेकी बुद्धि यह सत है असत है ऐसे विवेक करने वाली बुद्धि जिसकी पैदा हो गई हो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है पंडा ऐसे श्री तत्प्रत्यय लगाया पंडा शब्द से पंडित कहा जाता है सैव सर्व वेदार सार यही जो संपूर्ण वेद के विषय था उसके सार इस किताब में बताया हुआ है द्वितीय अध्याय से लेकर अष्टादश अध्याय तक अभी तक निपुण मध्य भी जो बुद्धिमान होगा निपुण बुद्धि वाला होगा पंडित ऐसे पंडितों के द्वारा विचार करके प्रतिपत्त पे जानना चाहिए इसको पंडितों को बुद्धिमानों को इस तत्व को समझना चाहिए ये वेदों का सार है आत्मा के विषय में जो बोला गया यदि तत्र तत्र प्रकरण विभागे ना उस स्थानों पर द्वितीय अध्याय लेकर के अभी तक उस स्थानों पर स्थानों में प्रकरण विभागे ना भिन्न भिन्न प्रकरण को लाकर के कभी कर्म का प्रकरण कभी उपासना का प्रकरण कभी ज्ञान का प्रकरण प्रकरण विभाग के द्वारा दर्शितों अभी हमने दिखाया पाष्यकार बोलते हैं हमने सारे के सारे दिखाया है संपूर्ण वेदों का सार इस गीता में हमने दिखाया माना भगवान के मूल होगा भगवान के वाक्य होंगे भगवान श्री कृष्ण वाक्य उसके आधार लेकर के हमने संपूर्ण वेदों का अर्थ का सार बता दिया है द्वितीय अध्याय से अष्टादश अध्याय प्रथम अध्याय तो भूमिका के रूप में वहां उपदेश है ही भगवान कुछ नहीं बोलते वहाँ चुपचाप होते हैं तृतीय अध्याय के एकादश श्लोक से उपदेश शुरू होता है अशोचानन शोचस्तुम प्रज्ञावादा समूच भाषा से इत्यादि यहां से शुरू होता है ही था और अंत में अभी बाकी है हाँ। सर्वभवान परित्यज बजाकर समाप्त होगा सर्वभवान परित्यज मामे का सर्वण बजा तुमने तुमने जितना भी धर्म का आरोप किया है अपने ऊपर आत्मा के ऊपर अपने ऊपर मैं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हूं जवान हूं वृद्ध हूं वर्णी हो अमु वर्णे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूत्र हो इत्यादि अथवा अमु आश्रमी हो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो वानप्रस्त हो सन्यासी हो जो जो आरोप किया ये सारे धर्मों धर्म को त्याग अब प्रभासी सब इतना धर्म ला दो नहीं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम आत्मानम शरणम प्रजा मैं जो सच्चिदारण आत्मा हूं मेरे शरण आप सच्चिदारण धन आत्मा असमीय बुद्धि करो कहे शरण हम तो असर्व प्राप्य विभोक्षिष्य माश ये सारे तुमने पाप का आरोप दिया था ना मैं ब्राह्मण आदि हूं त्रिपुरुष इत्यादि भावना तुमने बनाई थी आत्मा ना ब्राह्मण आदि है ना त्रिपुरुष आत्मा कोई नहीं ये निर्विशेष होता आत्मा तो हम तो पर सारे पापों जितने पाप तुमने लादा था ये सारे पापों को वोक्षिष्य मा मैं मोक्ष करूंगा हम तो असर्वप्रापी व्यवोक्षिष्या सारे पापों से तुम्हें मैं मुक्त करूंगा शोक मत कर ऐसे भगवान ने कहा मैं पाती हूं तापी हूं क्या किसों जो गया गया, जितना गलत हो गया हो गया और ज्ञान काल में समझा अब अब समझ जाओ बस यही है कि भगवान ने कहा था कहना तो है आगे तो सहेष सर्व वेद अर्थ आ रहा संपूर्ण वेदों का अर्थ अर्थ का सार है वेदों का जो अर्थ होता है जीवात्मा परमात्मा का एक अर्थ होता है मुख्य अर्थ उसी का सहार ये गीता में है निपुणवती भी जो बुद्धिमान लोग हैं पंडित ही जो पंडित हैं सदस्य विपे की बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा विचारिया इसको गीता शास्त्र को विचार करके प्रतिपत्तव्य जानना चाहिए वेदों के सार को यह समझना चाहिए क्या सार है वेदों का यहाँ दर्शाया गया है इति तत्र तत्र प्रकरण विभाग ने उस स्थान पर प्रकरण विभाग के आधार पर कभी कर्मकांड के प्रसंग में कहा हमने कर्मकांड करना है देहाभिमान है तो मैंने कर्त फलाशक्ति रहित होकर कर्म करो कर्तृत्व भोक्तृत्वक्ति का समाप्त करके कर्म करो जो कि अंतकर्ण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान में पहुंचाने वाला होगा नहीं अंतकर्ण शुद्ध हो चुका हो तो उपासना करो क्योंकि अंतकर्ण में तीन प्रकार के मल होते हैं मल विक्षेप आवरण तो अविद्या की तीन शक्ति काम कर जाती है मल है महिला है अंतकर्ण धूलना है उसको कर्म से धूलेगा जिस काम कर्म से अंतकर्ण की सफाई होती है दूसरा धूल तो गया सफाई तो हो गई माने विषय लोलपता समाप्त हो गया मन की शुद्धि का मतलब विषय लोलपता नहीं है वो विषयों की आसक्ति से रहित हो गया किंतु फिर भी हिल रहा है विक्षेप है यदि मतलब विक्षेप है उसको तो उस समय स्पष्ट नहीं होगा अपना स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा उसको हटाना पड़ेगा तो विक्षेप को हटाने के लिए उपासना एकाग्रता लानी होगी कि किसी एक विषय विशेष ने अपने मन को स्थिर करना है ईश्वर चिंतन करना होगा विषय विमुख होगा तो फिर उपासना में वास्तव में उपासना में लगेगा तब तक तो उपासना करता ही नहीं लोगों के ठगने के लिए बोलता है उपासक यदि हो विषय से विमुख होगा वो और स्वयं अप स्वयं जानता है मेरा मन विषयों में है विषय से अतिरिक्त है स्वयं जानता है दूसरे को स्वयं ठगा जाता उसमें यदि विषय चिंतन नहीं करता तो मन शुद्ध है मान शुद्ध हो गया किंतु अभी विक्षेप्त तो है विक्षिप्त शक्ति अभी है उसको हटाने के लिए उपासना एकाग्रता उपासना के द्वारा एकाग्र होना है एक ही अग्रह हो उसके पश्चात मल भी गया विक्षेप भी गया शांत भी हो गया मन किंतु अभी भी अपना स्वरूप को नहीं जान पा रहा है मैं कौन हूं क्या हूं होश नहीं है ऐसी स्थिति में हुआ होता है शुद्ध विश्व में आसक्ति भी नहीं है एकाग्र भी हो चुक, चुका है फिर अपना स्वर्प का ज्ञान नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा शास्त्र सर्वण आदि के माध्यम से अज्ञान का नाश करना होगा आत्मज्ञान आर्जन करके अज्ञान का नाश करना होगा फिर मल भी हटा विक्षेप भी हटा आवरण भी हटा तीनों हट जाएंगे तीनों के लिए साधन ये होते हैं कर्म उपासना कर्म कौन सा निष्काम कर्म और निष्काम उपासना और ज्ञान आत्मज्ञान ये तीन साधन शास्त्र में चलता है कारण इसीलिए तो ये मल विक्षेप आवरण हमारे अंतकरण में तीन पड़े हुए हैं अविद्या की तीन शक्ति काम कर रही है मल रूप में विक्षेप रूप में आवरण रूप में वो तीनों को हटाएंगे तो हम अपने स्वरूप में पहुंच पाएंगे इसके लिए साधन होते हैं ये कौन होते हैं कर्म उपासना ज्ञान यह तो तीन साधन बताया गया है तो जो जहां पहुंचा हो वहां से आगे के लिए चल पड़ना यदि विशेष शक्ति नहीं हटी हो तो पहले कर्म करो ईश्वर के लिए कर्म करो परमात्मा के लिए कर्म करो भाव से इस जो पूजा अर्चना आदि जो हम विग्रह में करते हैं तथा विग्रह में वो करना होगा शुरू में यहां से कुछ भगवती स्थिर हो जाती है यदि विषय चिंतन नहीं है फिर मूर्ति पूजा आदि की आवश्यकता नहीं होगी स्थिति में उपासना एकाग्रता के लिए ईश्वरीय उपासना करो परमात्मा के गुणों का चिंतन आदि ऐसा ऐसा करना मैंने के चिंतन के बाद माध्यम से परमात्मा के पास पहुंचना हम पहुंचे तो यही साधन हो गया वो भी ठीक हो गया मन भी अभी एकाग्र है कहीं इधर उधर नहीं जाता उस स्थिति में अभी अपना स्वरूप ढका हुआ होता है फिर ज्ञान अर्जन करना होगा वेदांत तो सर्वणाधि के साधन तब करना होगा तब तो वेदांत तो सर्वण आधि के द्वारा ज्ञान होगा ज्ञान होने पर आवरण हट जाएगा तीनों काटाना पड़ेगा तो साधन होता है इसलिए ये जो वेदों का अर्थों का सार है ये जो वेद में बताए गए विषय है, है उनका सार होता है गीता तो निपुण मती भी जो बुद्धिमान लोग हैं पंडित ही पंडितों के द्वारा विचार ये विचार करके गीता में आया हुआ सार को विचार करके प्रतिपत्तव्य जानना चाहिए बुद्धिमानों को इसका अर्थ समझना चाहिए गीता का और करना भी चाहिए केवल समझ के बैठा नहीं कर्तव्य को करना चाहिए क्या कहा उसको करना चाहिए तत्र तत्र प्रकरण विभाग है ना उस स्थान पर हमने दीप्ति हत्याची लेकर अब तक प्रकरण के विभाग सा, कभी कर्म का कभी उपासना का कभी ज्ञान का प्रकरण विभाग के द्वारा अस्मा भी दर्शित हमने दिखाया भाष्यकार बोलते हैं हमने दिखाया हुआ है भाष्य में शास्त्र न्याय अनुसार हमारे जो वाक्य है ना जो हम भाष्य लिख रहे हैं उस मूल के आधार पर गीता के मूल के आधार पर शास्त्र के और न्याय युक्ति और के अनुसार के द्वारा हमने लिखा है शास्त्र के आधार पर है युक्ति के आधार पर है मनगढ़ंत मन, मन बात नहीं लिखी हमने जो भी बात यहाँ लिखी हुई है शास्त्र के आधार पर और युक्ति के आधार पर हमने ये भाष्य लिखा है भाष्य हमारा है भूल के आधार लिया भूल भेद के आधार पर भूल उसको लेकर के हमने भाष्य लिखा हुआ है तो यह सब विचार करना चाहिए पंडितों को विचार करके समझना भी चाहिए समझ करके कर्तव्य करना भी चाहिए इसके लिए है टीका हुआ टीका होगा टीका से देखें तत्र स्मृति वाक्य उदाहरण दिखाते हैं उसमें श्रुति स्मृति न्याय तीन वाक्य इसमें दिया है पहले स्मृति वाक्य को दिखाते हैं कहते हैं सुक्ति से आत्मा में अभिक्रिय तो श्रुति से सिद्ध है आत्मा क्रियाशाली नहीं है करता नहीं बनता तो श्रुति स्मृति के द्वारा पहले उदाहरण कहा अभिकारी इत्यादि कहा था गुणरेवे करवाणी कहा न्यायमंत्री नहन्यते इत्यादि वाक्य आदि शब्दार्थ न्याय मंत्री नान्य वाक्य ने आदि शब्द से लेना है कहते हैं न करोती इत्यादि आदि दिया ना न्यायमंत्री नाक्य आदि शब्द से उक्त वाक्य नाम आत्मा अविक्रियत्व अभि, आत्म तात्पर्य पूर्वोक्त ता वाक्य है गीता में दिया गया तीन वाक्य दिया जीजी जीजी था ये वाक्य क्या है आत्मा में अविक्रियत्व के तात्पर्य तात्पर्यों का कोई क्रियाशील नहीं होता आत्मा असकृत कहा हमने कई बार बोला इसका असकृत उपाधित हमने कई बार इसको कहा भगवान ने कई बार ऐसी बातों को कहा हुआ यार आत्मा अविक्रिय है करके सिद्ध किया है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम इत्यादि श्वेता स्वरूप रहा है अवय रहित है कला माना अवय अवय रहित है जिस क्रिया है आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है ये श्वेता स्वरूप प्रमाण है इत्यादि वाक्य में स्त्रोतों आदि श्रुति में जो आदि दिया था इतमाद्याशु रहा था श्रुति में आदि शब्द सेता को लेना कहा यहाँ तो लिया ध्याय ले लाई तो एक श्रुति दिया इत्यादि करके आगे है आदि से क्या लेना है निष्कलम निष्क्रिय सांतम शांत वाक्य को लेना इत्यादि और भी वाक्य है वो सारे वाक्य यानी वाक्य ने तहर आत्म अभिक्रतव दर्शित करते हैं जो वाक्य ऐसे हैं उनके द्वारा आत्मा में अभिक्रत दिखाया जो वाक्य ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं व्याय तिवह ले निष्कलम निष्क्रियम शांतम आदि है गीता में देखते हैं तो अभिकारी एम उच्चते आदि जो है ये वाक्य आत्मा में इन वाक्यों के द्वारा अभिक्रतत्व सिद्ध किया है आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती कर्ता नहीं बन सकता आत्मा इसी से क्रिया न्यायत दर्शितमती पूर्वे न्याय हमने पहले दिखाया ऐसा दिखाना पूर्व के साथ से बोल दिया भाषिका आते, आगे कुछ पूर्व दर्शित पहले दिखाया हमने कहा दिखाया दर्शितम सब पूर्व है उसको दिखाना कहते पूर्व भी था विक्रियाव ही अन्य अन्य ही समान संभव ना तो अभिक्रिया से आत्मा ने केंद्रित संघर्मा ये जो कहा था पूर्व वो का लेना पूर्व बताइए से बता अन्न, दर्शी न्याय क्या है जो क्रियाशील तो क्या यही है निर्भयम अपरतंत्र अभिक्रियम के तत्व राजमार्ग यही राजमार्ग है कोई रोक टोक नहीं जिसमें आत्मा तो निर्भय है जो सावयव होगा दूसरे के साथ संबंध कर सकता आत्मा निर्भय है संगत होना संभव नहीं अपरतंत्र आत्मा पराधीन नहीं है परतंत्र नहीं अपरतंत्र है स्वाधीन नहीं तो किसी के साथ संबंध करना संभव नहीं परतंत्र हो तो दूसरे के साथ संबंध होगा नहीं जैसे गुण आदि जो होते हैं परतंत्र होते हैं गुण रूख नीला काला जो रूख होगा द्रव्य में होता है द्रव्य के बिना आश्रित नहीं हो सकती परतंत्र है केवल रूप को कोई देख नहीं सकता द्रव्य के माध्यम से देखे किस माध्यम से? द्रव्य पे कौन होते हैं पराधीन है वो रूप्रसादी पदार्थ पराधीन होते हैं स्वतंत्र नहीं, नहीं। है आत्मा स्वतंत्र है क्यों दूसरे के अधीन होकर के संघात बन काम करेगा नहीं कर सकता यही नत्मा तो स्वतः विकृत देखो आत्मा स्वतः विकार होना विकृत होना संभव रहे क्यों निरभवत्वा आत्मा पे साफ अवैध नहीं है एक अवैध दूसरे के साथ में संबंध करता है जैसे हस्ता आदि हमारे शरीर आदि के साथ संबंध करते हैं ये कैसे एक अवैध है ये यह विषाव ये भी अवैध एक दूसरे का संबंध लिखता है किन्तु आत्मा निर्वय है इसलिए स्वगत संबंध होना संभव नहीं है एक नत्मा स्वत विकृत है स्वतः नहीं हो सकता आत्मा निर्भय हेतु दिया कैसे दृष्टान क्या है निर्वयव का विकार नहीं आकाश जैसे आकाश है आकाश किसी का संबंध नहीं क्यों निर्भय है वो ठीक इस प्रकार तो स्वरूप विक्रिया होना संभव नहीं आत्मा का निर्भय होने से ना आप ही पारे था दूसरे से भी दूसरे से विक्रिया हो जाता व्यक्ति में अपने अनुहणी पर दूसरे कारण से होता है ऐसा भी नहीं है असंघ से आत्मा असंग है कैसा है किसी का संबंध ही नहीं है असंघ से कार्य भी नहीं आत्मा एक तो असंग है दूसरा कार्य नहीं किसी का कार्य का कार्य के साथ संबंध होता है कार्य का कारण के साथ संबंध हो जाता है क्यों संग वाला है वो आत्मा असंग है पराधीन त्वेगा तो जो असंग होगा अकार्य होगा दूसरे का अधिन होना संभव नहीं उसका पराधीन होना संभव नहीं है किंच आत्मा न स्वनिष्ठावा विक्रिया अधिष्ठानादि आत्मा में जो विक्रिया मानते हो पूर्वादि मानता है अपने विक्रिया से विकृत होता अपने क्रिया से अथवा अधिश्ठान आदि की क्रिया से इसमें विकार आ जाता आत्मा में यह प्रश्न है कैंसर आत्मा का स्विष्ठा वा विक्रिया स्वयं के विक्रिया है वो जो विकृत हो रहा आत्मा को कर्तृत्व तो भाषा है स्वयं का है अथवा अधिस्थान आदि के जो अधिशान आदि में रहने वाली जो कर्तृत्व तो आत्मा को दिखता हो ना पहले वाला होना चाहिए पहले वाले स्विक्रिया अपने अपनी बिक्रिया स्वयं की विक्रिया संभव नहीं स्वच्छ प्रक्रिया अनुपत है स्वयं की विक्रिया स्वयं में हो नहीं सकती आत्मनो दर्श तत्व स्वयं का विक्रिया स्वयं नहीं हो क्या आत्मा निर्भय है अपनी क्रिया हो नहीं सकती वहां जैसे आकाश में अपनी क्रिया नहीं हो सकती है निर्भय होने से दिखाया पैंगे इतिहास निक्रियावत्व कहा है विक्रियावत्व अभिवमी आत्मा ने स्वकिया से आती यदि क्रियावान आत्मा को मानते भी हो तब भी अपनी क्रिया होनी चाहिए दूसरे की क्रिया तो ये लेकर तो आत्म क्रियावान नहीं होगा ना यही है न अधिष्ठान आदि राम कर्माणी आत्मा का यदि विक्रियावान मानेंगे तब भी अपनी क्रिया से क्रियावान होना चाहिए अधिष्ठान आदि के द्वारा किया हुआ जो विक्रिया है वो आत्मा का नहीं हो सकता ये कहा है साथ अयुक्ता दूसरे की क्रिया दूसरे में आरोप करना ठीक नहीं है अधिष्ठान आदि जो क्रिया है होता है कर्म के आयुक्ता अयुता हूं ठीक नहीं हमने पहले बोल दिया कहा द्वितीय दूसरे की दूसरा पक्ष क्या है दूसरे से से विकृत हो जाना से विकृत होना यह पक्ष है उसको विश्व न कहा वो है भाष्य में नहीं परस्य कर्मा परेरा अकृत अकृत आदमत मारती का जो दूसरे का कर्म है दूसरे के द्वारा कल्पना करके लाया परेरा अक्रितम दूसरे ने तो किया नहीं वो में दूसरे का कर्म है वो तो स्थिति में उसका आना संभव नहीं है आगंतुम तुम न रहते दूसरे के कर्म दूसरे में आ नहीं सकता आदि कर्म आत्मा में आ नहीं सकता अधिष्ठान आदि अपनी कर्म अधिष्ठान आदि के द्वारा किया हुआ जो कर्म है यहां वो तो कर्म तद योगाद उसके साथ संबंध होने से आत्मा ने आग आत्मा में आ जाएगा तो आत्मा का अधिष्ठान का संबंध है तो इसलिए अधिष्ठान आदि कर्म आत्मा का शंका है तदागम वास्तव अम जो अधिष्ठान आदि के कर्म आत्मा में जो आता मानते हो वास्तविक है या आवित्य है काल्पनिक है कि वास्तविक है वो अन्य का कर्म अन्य में आना विकल्प आदिम तो सह वास्तव होना तो संभव है मुख्य तो हो नहीं सकता नहीं इत्यादि है नहीं परस कर्म परेरा अग्रतम आगंत रहती है दूसरे का कर्म दूसरे में आना दूसरे के पास आना संभव नहीं हो कर्म द्वितीय मंदिर से द्वितीय दु, अविद्य के मानोगे क्या मानोगे के अज्ञान से आया अज्ञान के कारण से मानोगे तो यत्तु इत्यादि कहा था इसको लेकर कहा था यत्तु। अविद्या या गमितम न तत् जो अविद्या के द्वारा प्राप्त कराया गया है उसका नहीं होगा धर्म आत्मा में आरोप कर दिया अविद्या के कारण से रिशादय करो आत्मा का नहीं हो कर्म ठीक में करते हैं आत्म ने अविद्या प्राप्तम कर्मा, अविद्या के द्वारा प्राप्त कराया जो कर्म है अज्ञान के कारण अन्य का कर्मा आत्मा में कर, प्राप्त करा दिया वो कर्म ना आत्मीयम वो आत्मीय कर्म नहीं है वो आत्मा का नहीं है वो कर्म इत्य तक दृष्टानताभ्यम बुवा दो दृष्टान्त दे के सिद्धि करते भाषिका यथा इत्यादि का यथा रजतत्व न सुक्तिका आया जैसे रजतत्व धर्म सुक्तिका का नहीं है सुक्तिका का आरोप कर दिया था अज्ञानिक में मेरे आरोपित धर्म उसका नहीं होता सुक्तिका का धर्म नहीं रजतत्व तो। एक दृष्टान्त दूसरा दृष्टान ऐसा तलबलवत्म तलवत्व तल मलवत्म तल आकाश में दो धर्म तल मलवाला मल समझ रहा आकाश को कटाई कार वाला कढ़ाई जैसा उल्टी कढ़ाई जैसा और अथवा नीला नीला जो मलवाला वाला मल वाला दिखना आकाश में बालम बालकों के द्वारा प्राप्त कराया है बालक उसको कढ़ाई जैसा मानते हैं कढ़ाई मानते हैं आकाश को बने वही आकाश है ये खोखला पना को आकाश नहीं समझते सब लोग वो तो न्याय पढ़ने के बाद ही समझेंगे ये आकाश है करके जब तक तर्क शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक तो तो आकाश में वही होता है ये नहीं जब हम आवाहन करते हैं आकाश नहीं मानते इसको उसी को मानते हैं अज्ञानी के द्वारा आरोपित होता है तलक तो मलत तो, तो, तो, तो आकाश तो धर्म नहीं होता वो दूसरे दूसरे का आरोप किया वो धर्म ही कहता आरोपित धर्म उसका नहीं होता है कहना है आत्मरो आत्मा अविक्रिया अनुसे से नहीं है जो तो अधिष्ठान आदि पांच के द्वारा किया जाए करने पर कर्तृत्व आता आत्मा का नहीं है इसमें संपन्न क्या बताते हैं तस्माद इत्यादि तस्माद युक्त उक्तम युक्तम उक्तम यह ठीक ठीक कहा अहम कृतत्व तो बुद्धि लेपा अहंकार का अभाव बुद्धि लेप का में अहंकार नहीं है और फल में बुद्धि का लेपा नहीं है कर्मा शक्ति, फला शक्ति दोनों नहीं है, है। न होने कारण भगवान विद्वान नहांती न अनिब्धित कहा इसलिए हत्यापेशाई मान लो का नहांती न निब्धित आत्मव्यता है उसको नहांती न अनिब्धते कहा न मारता है न बंधन को प्राप्त हो फल बंधन बन जाता पाप का फल भोगेगा ये भी नहीं है नो प्राग आत्मनो अभिक्रत्व प्रतिपादन द्वितीय अध्याय में पहले बोल दिया अभिक्रिय आत्मा है अभिकारी एवं प्रागे वित्याय कहा सब बातें फिर यहां क्यों पैसा क्यों पहले कहा हुआ है बात प्रागे व पहले ही आत्मा अभिक्रेप्व प्रतिपादन पहले आत्मा में अभिक्रेप्त सिद्ध किया है पहले द्वितीय अत्यापी देखो ना आप अभिकारी अभिचित इत्यादि कदि यह कस्मा भी देव जो एक बार हो गया अभिकार अभिकारी आत्मा सिद्ध हो गया फिर यहां दोबारा क्यों कहा जाता अष्टादश अध्याय आकर के प्रश्न आया नायम इत्यादि नायम नायमंति कहा हुआ था वहां अविकारी सिद्ध किया था वेदाविनाश्यम इत्यादि द्वारा सिद्ध किया था ना मंत्री नाहनते थी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करके न जायते इत्यादि हेतु वचन है न जायते आदि उसके लिए हेतु था कृष्ठा न्यायंती नहने थे पुष्टि के लिए यह हेतु दिया था द्वितीय अध्याय होता सिद्ध किया कथन अविक्रिया द्वितीय अध्याय और वेदाविनाश नित्यम इत्यादि के द्वारा द्वितीय सर्वकर्माधिकार ने वृत्त शास्त्राद संक्षेप तथा शास्त्र के आदि द्वितीय अध्याय है वहां पर संक्षेप में आत्मव्यता को सारे कर्म का अधिकार से अभाव दिखाया मध्य बीच बीच में द्वितीय अध्याय के बाद तृतीय चतुर्थाद बीच बीच में मध्य प्रसारितांश कर्मा अधिकार के निवृत्ति को बार बार दिखाया फैलाया तत्स्थानों में मैंने आत्मविता को कर्म का अधिकार नहीं है कर्तृत्वपना नहीं होता वहां फैला करके तत्र तत्र प्रसंगम वहां वो प्रसंग देकर के कहा इस बात को आत्मा में कर्तृत्व आदि कोई भी, भी नहीं होता कर्तृत्व भक्तृत्व आदि विकार नहीं है सिद्ध किया बीच बीच में उपसंगे श्लोक में आकर के उपसंहार करते हैं यहां आकर के उपसंहार करते हैं नहांती नीब के द्वारा ये कहा हुआ है शास्त्रार्थ पिंडी करना एक अर्थ गीता वेत वेद जो शास्त्र है उसके अर्थ विषय को एक एकत्रित करने के लिए गीता का जो प्रयोजन है उसको एक संक्षेप करने के लिए वहां से यहां तक एक ही वाक्य दिखाया विद्वान नहांती ना नीब तिथि ये कहा हुआ है कहा टीका में कहते हैं शास्त्राद प्रतिज्ञात शास्त्र का अध्याय वहां प्रतिज्ञा की थी नाइ महन ना थे हेतुपूर्वक हेतु दिया था न जायते मृत्यवा कदाचित आदि संक्षिप्प संक्षिप से कहा था तृतीय कथन करके मध्य बीच बीच तत्र तत्र प्रसंग करता बीच बीच में वो प्रसंग ला करके आत्मा न जायते मृत्यवा इत्यादि हेतु प्रसंग करके माना विक्रिया भाव दिखाकर प्रसारितम कर्माधिकार निवृत्ति जो फैलाई गई थी कर्माधिकार का कर। निवृत्ति किसमें आत्मव्यता में आत्मा में कर्म का अधिकार नहीं है फैलाई गई निवृत्ति ये श्लोक में आकर के करते हैं कहते हैं यसे कृत भाव बुद्धि यह आकर के समाप्त कर रहे हैं कहा प्रतिजात हेतुना उत्पादित प्रतिज्ञा था हे तु, हे तु ना मंत्री नह्यते द्वितिया में प्रतिजात पदार्थ हो यह आत्मा वर्ता ने माता प्रतिजात प्रतिजात हेतु हेतु ना उपादिता हेतु दिया क्यों नहीं मारता क्यों नहीं मारता कहा न जाए थे वृद्धि का हेतु दिया था अंत निगमन के मतम अंत में लाकर समापन क्यों करना निबंध वाक्य मैंने समाप्ति वाक्य जो प्रतिज्ञा की थी उसके समापन करना उस वाक्यों के निबंध बोलते हैं निगब क्यों क्यों किया संकर्ण कहते शास्त्रार्थ पिंडीकरण आय गीता अर्थ एकत्रित करने के लिए सारे गीता में कहा आत्मा आत्माधिकारी है कोई क्रिया नहीं होती आत्मा में यही कहना है कर्माधिकारो विदुषो न दे, जो आत्मव्यता होगा उसमें कर्म का अधिकार नहीं है वो तो ज्ञानावस्था में बैठता है कर्माधिकारो विदुषो ना जो आत्मव्यता को विदुष वाला ज्ञानी का कर्माधिकार नहीं ऐसी स्थिति बने पर तस्व देहाभिमानभाव क्यों ज्ञानी का देहाभिमान नहीं है कर्माधिकार किसको है जिसमें देहा में अभिमान है मनुष्य हो उसमें बर्णादि अभिमान आदि बर्णी हो आश्रम अभिमान ब्रह्मचारी हों गृहस्थोंस्तों इत्यादि अभिमान वाला होगा वह एक सीधे कर्माधिकार है देहाभिमान अभाव जिज्ञानी होगा आत्मवत्ता उसका देहाभिमान का भाव होने पर सती देहाभिमान अभावे सती देहाभिमान के भाव होने पर अविद्या सर्वकर्म त्याग सिद्धे अविद्या से उत्पन्न सारे कर्म हैं जितने भी कर्म थे त्याग सिद्ध त्याग असिद्धे नहीं त्याग सिद्धि मात्रा ज्यादा है ठीक है त्याग सिद्धि नहीं है त्याग सिद्धि सारे कर्मों का त्याग की सिद्धि है उसमें कई कर्म उसमें नहीं है त्याग सिद्धे अनिष्टम इष्टम मिश्रम से त्रिभुदम कर्म फलम जो तीन प्रकार के कर्म का फल बताया खट्टा मीठा मिश्रित जो फल बताया हुआ है अनिष्टम इष्टम मिश्र फल बताया कर्म फल सन्यासी नाम अगर पवत्य त्यागिना प्रत्यन सन्यासी नाम को जी कहा था सन्यासी मनु त्यागी है आत्मा में अभिक्रिय भाव से देख रहा है सारे कर्मों का कर त्याग कर बैठने वालों का नहीं होता कहा था पागुक्तम पहले जो कहा था युक्तमे वह थे परम प्रकृतम उपरती ये ठीक बिल्कुल सही हुआ परम प्रकृत था कहाँ से ये न्यंतरम एनम मन्यते अजम मन्यते हतम वोक्श किया था परम प्रकृत वहां से प्रकट चल रहा था यह आत्मा अभिकारी है विकारी है करके तो यह उपसंहार हो गया अठारहवें श्लोक पर अठारवें अध्याय के सत्रहवें श्लोक पर आकर उपसंहार कर दिया जो दिव्य अध्याय उन्नीसवें श्लोक से आरंभ हुआ था यह कहा एवं चैत्यादि कहा हुआ है यहां एवं चती देहा वृत्व अभिमान अनुपत्त हो देहवृत्त अभियान में भावना नहीं जिसकी देहवृत्त नहीं हो जो फिर देह में धारण पोषण में लगा हुआ नहीं है ऐसे <misterisation> तो विमान होना संभव नहीं वहां अविद्यात अशेष सर्व संचार का अज्ञान के द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म इष्ट कर्म अनिष्ट कर्म मिश्र कर्म तीन प्रकार के कर्म जो भी पाप पुण्य मिश्र जो तीन प्रकार कर्म सर्वकर्म सर्व कर का त्यागी संभव होने से सन्यासी नाम अनिष्टादि त्रिभुतम कर्म सन्यासी जो होगा कर्म त्यागी उसका तीन प्रकार की कर्म फलम न भवती तीनों के कर कर्म का फल नहीं होता न संभवती उपपन्नम सिद्ध हो गया तद तो विपरी जो त्यागी नहीं है देहाभिमान त्यागा नहीं है जो कर्म कर रहा है उनके लिए उसके विपरीत रूप से इतर ऐसा अन्य जो है देहाभिमान से युक्त हैं बर्णाभिमान से अभिमान युक्त हैं आश्रमाभिमान से युक्त हैं जो लोग तो इतर साम भवती अन्य के लिए फल होता है कर्म का बल तीन प्रकार के कर्म का बल उनको होता है ये तरिहार्य परिहार नहीं, पर, नहीं कर सकता कोई जब तक देहादि में आत्मबुद्धि है तब तक कर्म का फल होगा कोई इसको परिहार नहीं कर सकता गीता शास्त्र से अर्थव प्रसंग इस प्रकार गीता शास्त्र का जो विषय था वो प्रसंगार हो गया यहाँ कहा पुनर्विद्वांस जो अज्ञानी है आत्मव्यता नहीं है जोड़ो देहा व्यता है शरीर को लेकर चल रहे हैं देहाभिमानी जो देहाभिमानी है मनुष्य हूं उसमें ब्राह्मणादि वर्ण आरोप कर लेता है अपने में और आश्रमादि धर्म आरोप करता है जिसमें सारा आरोप करके बैठा हुआ है तेसा हम उनको तो त्रिविधम कर्म हो तीन प्रकार कर्म है इष्ट अनिष्ट मिश्र तीन प्रकार का कर कर्म का फल भगवती एवं होता ही है उनको तो उसको कोई रोक नहीं सकता हेतु वजन सिद्धार्थम नहीं ये हेतु वजन है तो होगा ही कर्म का फल ये सिद्धि के लिए हेतु है ये इसके लिए समापन करते तब विपरीत वर्ष में आता है आत्मव्यता तो से विपरीत है जो शरीर व्यक्त लोग हैं उनको तो कर्म का फल होगा ही ठीक है ठीक है अधिष्ठानादि कृतम आत्म कर्म आत्मकृतम अधिथान आदि पांच के द्वारा होने वाले जो कर्म होते हैं वो आत्मा का कर्म नहीं है आत्मकृतम अभिशाम कर्माधिकार है इसलिए क्या होगा जो अधिष्ठान आदि में एकत्व करके बैठा हुआ है शरीर आदि में एकत्व करके बैठा है हुआ लिए उन्हें अधिकार है कर्म अधिकार उनका ही है जो अधिष्ठान आदि में तादात्म करके बैठा हुआ है शरीर आदि में उनका ही कर्म अधिकार है देहाभिमान देहाभिमान उनको है मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण आदि हूं बड़ाभिमान और आश्रम अभिमान न जाने कितने लिंगाभिमान मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूँ ये सब आत्मा न स्त्री हुआ है न पुरुष है न न मनुष्य आत्मा न ब्राह्मण है न ब्रह्मचारी आदि आश्रम है कोई आश्रमा कोई धर्म निर्धर्म का आश्रम सारे धर्म अज्ञान से आरोपित किया हुआ है तो कर्म अधिकार कर्माधिकार देहाभिमान के लिए है आत्मव्यता से अतिरिक्त है तब त्याग योग आद कर्म त्याग में संभव नहीं उनको देहाभिमान अभाव की देहाभिमान का अभाव देहाभिमान के अभाव होने से ज्ञान त्याग सकता किसको विवेक देहाभिमान भाव आपको तो किंतु जो देहाभिमान का अभाव होने से विदुषा जो ज्ञानी है आत्माभत्ता लोग हैं कर्माधिकार निवृत्ति अर्थम संक्षिप्त रहा कर्माधिकार की निवृत्ति वही है जो ज्ञानी को है अज्ञानी को नहीं थी उपसंहृत जो विषय है उसका संक्षेप करकेगा इस ऐसा इत्यादि शब्दों से पाष्व कहा इति ऐसा गीताशास्त्र शास्त्र से शा अर्थ उपसंत इस प्रकार के गीता शास्त्र को माने शरीराज बुद्धि जब तक है तब तक कर्म है शरीराज बुद्धि से अलग हो गया है तो कर्म नहीं है कर्माधिकार निवृत्ति है उतारे जो कहा हुआ गीता में जो विषय बताया हुआ है ये वेद का ही अर्थ है वेद में जो कहा वही बात है ये भगवान ने अपने आप नहीं कहा वेद को प्रमाणित करके वेद के आधार पर ये गीता में लिखा है कहते हैं उक्त से गीता गीता में जो कहा जब तक देहाभिमान है कर्म का अधिकार है देहाभिमान नहीं तो कर्म का अधिकार नहीं ये कहा हुआ है ये सिद्ध किया है जो तो कहा गया जो गीता अर्थ है वेदार्थ तो अत वेद का अर्थ है ये वेद यही बोलता है उसी को प्रमाण से प्रमाणित है गीता उपाधेय ग्राह्य है त्याज्य नहीं है गीता का अर्थ वेद में कहा हुआ बाकी कहा हुआ है इसलिए है ग्राह्य है जो कहा सब हमारे लिए है ग्राह्य है सहय से क्या सहय बे, सर्व वेदार सारा संपूर्ण वेदों का सार निपुणमती भी गीता में कहा हुआ है ना वेदों का सार है सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता प्रतम सगा उपनिषदों का सार है ये गीता संक्षेप में बताया उपनिषद में जाने पर लंबा विषय बन जाता है तो पूर्वापर खो जाता कहा थे हम कहाँ आ रही पता नहीं लगता कभी वो बीच में जंगल में पड़ जाते हैं पहले क्या कहा कहाँ जाना है आगे का रास्ता भी नहीं था पीछे कहाँ कहाँ से आए चलते बीच में लटक जाता कभी गई जो बाश्य ठीका के चक्कर में पड़ जाते हैं उपनिषद में ऐसे स्थिति है यहाँ तो जैसे दही को मंथन करके मक्खन निकाल के रख दिया हो इस तरह से सार सारे जो बहुत उपयोगी बातें हैं आगे रखा है वेद वेद का सार सार अंश है जैसे दूध का सार होता मक्खन अंतिम में जाकर ठीक इस प्रकार नवनीत होता है ना सार तो सपूर्ण वेदों का सार है ऐसे तो वेदार्थ सहार जो वेद के अर्थों का सार है ये वेदों में जो बताया गया विषय है अज्ञानी तो ज्ञानी को कर्माधिकार नहीं है अज्ञानी को कर्माधिकार है यही होता है वो दो बातें होती है वही यहां निपुणमती भी जो बुद्धिमान लोग हैं पंडित ही जो पंडा बुद्ध जिसके पास है पंडाराम बुद्धि सदस्य विवेकिनी बुद्धि जिसके पास हो ऐसे पंडित के द्वारा विचार करके प्रतिपत्ति जानना चाहिए सार को जानना चाहिए तत्र तत्र प्रकरण विभाग ने दर्शित हो सभी शास्त्र न्याय अनुसार ने कहा उस स्थानों पर गीता में हमने प्रकरण विभाग के द्वारा अलग अलग प्रकरण के माध्यम से हमने दिखाया शास्त्र न्याय अनुसार शास्त्र के अनुसार और युक्ति के अनुसार एक महारिकार ने कहा ठीक है कहते हैं कथम अयम अर्थों वेदार्थों की प्रतिपत्म शक्य वेद का अर्थ है किता दी, में जो कहा वेद का, बेद का ही सार है अर्थ है फिर भी कैसे जाना जाए हमारे लिए कैसे समझा जाए आ, निपुण मति भी पहले बुद्धि को निपुण बनाना चाहिए सूक्ष्म बनाना चाहिए ठूल बुद्धि का विषय नहीं है निपुणमति भी कहा निपुण हो गई बुद्धि जिसकाम कर्म जिस निष्काम उपास के बाद जब से बुद्धि शुद्ध हो तब ये पकड़ पाएगा तब तक सुनता रहे किंतु तो समझ में नहीं आएगा बात इतनी है पकड़ नहीं सकता निपुणमती भी लगाया हुआ है बुद्धिमान होना चाहिए मान होने के लिए जिस काम कर्मा, ईश्वरीय कर्म ईश्वरीय उपासनादि होनी चाहिए तभी निपुणमती होगा वाला होगा उसको उनके द्वारा जानना चाहिए भाष्यकता महान युक्ति भ्याम विभज्य अनु तत्व न अश अर्थ अर्थ से उपाधेय देय यह आशंका ने प्रमाण भाष्यकार के वजन प्रमाण नहीं है युक्ति भी नहीं है न प्रमाण है न युक्ति है कोई इन भाष्यकार ने जो लिखा है किसके आधार पर लिखा है कोई प्रमाण तो है नहीं आधार होना चाहिए ना नहीं तो कोई भी कुछ लिख दे तो उसको थोड़ी प्रमाणी पाना जाएगा पीछे प्रमाण होना चाहिए तो भाष्यकृता भाष्यकार के द्वारा महान युक्ति का मानवन प्रमाण कोई वेदादि प्रमाण नहीं और युक्ति भी नहीं है दोनों के द्वारा विभज्य अनु तत्व करके नहीं कहा प्रमाण दे करके और युक्ति, युक्ति दे करके थान थान पर विभाग करके नहीं कहा हुआ है इसलिए ना अश अर्थ सुबाद है तो गीता अर्थ है ना विषय इसकी इसमें ग्रह्यता नहीं है इसमें ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रमाण रहित कहा ऐसे लिख दिया वाष्यकार ने युक्ति भी नहीं है या तो युक्ति सिद्ध हो पाना जाए या प्रमाण सिद्ध हो दोनों नहीं है उन स्थानों में विभाग पूर्वक दिखा दिया वैसे लिख दिया इस संकती है कहा नहीं तत्र तत्र हमने उसान को दिखाया हुआ है प्रकरण विभाग है ना प्रकरण विभाग के द्वारा कई कर्म प्रकरण कहीं ज्ञान प्रकरण कई उपासना प्रकरण ऐसा लाकार असमा भी हमने दिखाया शास्त्र न्याय अनुसार है शास्त्र के आधार पर दिखाया है इसके पीछे भेद है शास्त्र न्याय मान युक्ति ये दो के आधार पर लिखा है कि प्रमाण नहीं है युक्ति नहीं ये बात नहीं युक्तिपूर्वक प्रमाण पूर्वक हमने कहा ये बात ये भाष्यकार ने कहा समय हो गया है नहीं रखते फिर ओम पूर्णम पूर्णमा पूर्णम गच्छे पूर्णश पूर्णमराय पूरा ओ शांति